अतः तृतीय प्रश्न तीसरा प्रश्न आरंभ करते हैं। अभी तक पहला प्रश्न प्रजापतित्व, दूसरे प्रश्न में निर्णय किया प्राण की महिमा बताई गई उसे गुण समूह का निर्धारण करके अब प्राण का उत्पत्ति आदि को लेकर उसका भी निर्धारण करता हुआ उसी उपासना का विधान करने के लिए तीसरा प्रश्न आरंभ होता है। अतर कौसल्यश्वलायन पप्रछ भगवन्कुदेश प्राणो जायते जायत कथमास्म शरीर आत्मा प्रभज्य कदम प्रातिषत केनुत्में कथम बाहिमिधत् कथमध्यात्मी अथ पश्चात अश्वल के कौशल गोत्र उत्पन्न तो कौशल का बेटा ने पूछा ए न किनसे पुष्पर्षि से भगवन हे पूज्य कुत ऐसा प्राण हो जाए थे यह प्राण किस कारण विशेष से उत्पन्न होता है कदम आयाद अस्विन शरीर है? और किस व्यापार विशेष के द्वारा यह प्राण इस शरीर में आ जाता और आने के पश्चात आत्मा प्रविज्य कदम और शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात अपने आप को विभक्त कर किस प्रकार यह स्थित होता है कि शरीर के भीतर के न किस वृत्ति विशेष को लेकर के वह शरीर से करता है किस वृत्ति विशेष के द्वारा इस शरीर से उत्क्रमण करता है कथम बाह्यम अभिदत् कथम अध्यात्म और बाहर और भीतर किस रूप से यह शरीर को धारण करता है मन अधिभूत अधिदेवत और अध्यात्म ये किस प्रकार का है इस प्राण के विषय में बताइए बहुत जबरदस्त प्रश्न डाल दिया है इसकी इसलिए स्वयं गुरु चेली के प्रशंसा करेंगे देखिए कौसल कौसल्यश्वलायन पप्रछ कौसलटा कौसलगोत्रोत्पन्न कौसल्य अश्वल प्रपोता आश्वलायन पपृ पूछा उस मर्षी को उनके समक्ष यह प्रश्न रखा। प्राणो हि एव प्राणी निर्धारित महिमा सह दस अपृछा कि पहला प्रश्न वो किससे पैदा हुआ कैसे पूछ सकते कि प्राण की महिमा जो गाया गया, गया वही सब कुछ वही है सब कुछ वही है वो कहां से पैदा होगा ये प्रश्न ही उचित नहीं है ये ऐसा संग करें सब भाष्कर पहले भूमिका बांध देते हैं प्रश्न ही अनुचित है ये नहीं कहना क्योंकि एवं प्राणी निर्धारित उपलब्ध महिमा अपी प्राण कैसा है प्राणों के द्वारा कौन प्राणों के द्वारा इसलिए और प्राण से तो मुख्य ही आकाशादिस्टर आकाशादि भूतों के द्वारा भी ये निर्णय ले लिया गया था प्राण से तत्व उपलब्ध है प्राण का जो तत्व है वो निश्चित कर दिया गया प्राप्त कर लिया गया नौर अनुभव कर लिया गया कि यह कैसा है और उन्होंने उसकी खूब महिमा गाई है कहते हैं निर्धारित आकाश आदि के द्वारा जिसके स्वरूप को निर्धारण कर लिया गया है और जिसकी महिमा खूब गाई गई है ऐसे जो प्राण है सहत लेकिन वह भी सहत है सहत होने के कारण अस्य कार्य तम उस प्राण के अंदर भी कार्य निश्चित है यह मानकर मैं आपसे पूछता हूँ इसलिए पैदा हुआ ती इसे मैं आपसे पूछता हूँ यह प्राण किस कार्य से कारण से कार्य रूपा जो प्राण है किस कारण से पैदा हुआ क्योंकि तो जो जो सहत होता है वो निश्चित रूप में ना कार्य होता है उत्पन्न वस्तु जरूर होगा जैसा प्रादादि से मकान है ये भी सहत है ना? चार दीवारों से खंबों से दीवार है और खिड़की दरवाजा सब मिलजुल करके एक ढांचा खड़ा है ये जो ढांचा खड़ा है इसका नाम सहत कहलाता है सहत बने एक अनेक ढांचा वो जो ढांचा होगा जब सहत है तो निश्चित ऋण क्या है कार्य प्राण भी क्या है कार्य प्राण कार्य सह तत्वादिवत यह अनुमान बन गया जो प्राण है कार्य क्यों सहतत्वाद भाषाकार हेतु दे दिया साध्य बता दिया कार्यत्व पक्ष है प्राण पक्ष साध्य हेतु भाषाकार ने बता दिया है शुरू से की ना प्राण पक्ष हो गया सह हेतु हो गया कार्यत्व साध्य हो गया दृष्टांत में बता दिया प्रसाद अधिवत घटवत कोई भी सावैविक पदार्थ को लेना तो दृष्टान हो तो जाएगा घटा दी घट भी से कार्य है ये नहीं अतः इसे हाँ इसे मैं पूछता हूं। फिर इसका कारण क्या आदि का है है कारण है। घट का भी कारण होता है इसलिए यह भी कार्य होने इसका भी कोई ना कोई कारण होगा हे भगवंत कुत कस्मात कारणात किस कारण विशेष यथावध प्राण है। जो, जो जिस प्रकार से अभी तक तो निर्णय कर दिया गया है उस प्रकार वाला जो प्राण है वह किस कारण विषय से पैदा होता है कुल पांच मानते तीसरे प्रश्न के अंतर्गत पांच प्रश्न या छह भी मानते हैं कथम बारह और कथम अध्य तो अलग अलग करेंगे तो छाएगा इसमें पहला है कुतो जाये दूसरा देखिए जातुश्च केल वृत्ति विशेष ना आया शरीर पैदा होने के बाद में यह प्राण इस शरीर के भीतर किस वृत्ति विशेष के द्वारा अंदर घुस जाता है किस वृत्ति से आया अंदर ये दूसरा अर्थात उसका और व्याख्या कर भास्कर किन निमित्त कम अश शरीर ग्रहणमित्य अर्थात प्राण जो है कौन सा निमित्त के वजह से इस शरीर को धारण कर है क्यों शरीर धारण कर रहे है प्राण क्या कारण कोई निमित्त कारण होगा पहले उपादान कारण पूछा पहले जो पूछा कुथा जाए थे उपादान कारण संबंधी प्रश्न है और ये दूसरा है कथम ने केन के तात्पर्य निमित्त कारण। और घुसी गया अंदर किसी भी निमित्त से घुसने के बाद प्रवेश शरीर है आत्मज्य प्रवभाग कर प्रगण प्रातिष्ठते तीसरा प्रश्न आया जो शरीर में घुस गया वो घुसने के पश्चात वह अपने आप को विभाजन करके प्रकृष्ट रूपेण विभाग करके किस प्रकार के न प्रकार है न? न कैसी कैसी वृत्तियों का अपनाया उसने यहां पर पांच प्रकार प्राणापानदान समान गया और प्रतिष्ठित हो गया चौथा के नृत्ति विशेषण अस्म छर्रा क्रमता किस वृत्ति विशेष को लेकर के वही शरीर से निकल जाता है वह तो शरीर क्यों करता है? यह से तात्परियना तो सदा रह जाता है इसमें क्या दिक्ति क्यों भाग है, यहां से हो निकल जाता भागने की सोचता है क्या निमित्त क्यों प्राणी शरीर को छोड़ के जाना चाहता है यह भी जानना जरूरी है कथम बाह्यम अधिभूत अधिदी अधिदेव कथम अध्याग करोगे पांच अच्छा अधित और अध्यात्म प्रश्न आने जाएगी पांच अक्ष गिन लेते हैं बाह्यम से दो चीज ले रहे हैं अधिभूतम अधिदेवत अभिदत्ते धार अभिदत्त तात्पर्य कथम धारयती अधिभूत का धारण कैसे करता है स्वरूप कैसे अधिकारण कर लेता है अपने आप को और कथम अध्यात्म शरीर संबंध में किस प्रकार को धारण करता है अभिपूर्वस्तु धा जो भाषण में होता है इसे जानकर भाषाकार ने अभि वो अर्थ श्रिष्ठ है नहीं कथम भाषक है प्राण बोलेगा क्या अध्यात्म में अधिभूत में यह अर्थ तो घटेगा नहीं इसलिए किस प्रकार से वह अपना अधिभूत स्वरूप को धारण करता है किस प्रकार स्वरूप को धारण कर रहा है और किस प्रकार स्वरूप को धारण करता है प्रतिष्ठता में आंग है इसलिए प्रतिष्ठा होना चाहिए है वो प्राह उपसर्ग के कारण से दीर्घ मानना चाहिए तस्में होवाच अति प्रश्ना पत्यसी भ्रमिष्ठोसी तस्माती हम ब्रवीमी तस्म ही ऐसा पूछता उस महान शिष्य के लिए वह भी प्लाद महारी किला निश्चित रूपे आगे कहे जाने वे बातों को कहे वाचा अति प्रश्ना पृष्यसी तो प्राणाली की उत्पत्ति विषय जो अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा है अत्यंत कठिन यह प्रश्न गार्गी को कहा देता के बारे में अति प्रश्न मत करो तेरा खोपड़ी कटके गिर जाएगा डरा दिया चुप हो गई हो वहां उस अर्थ में है प्रश्न ही जिस विषय हो जाता है नहीं है यहाँ अर्थ है कठिन प्रश्न अत्यंत विषम है इतना आसानी से जवाब नहीं दिया जा सकता है ऐसा महान प्रश्न तुमने पूछा है निश्चित रूप अपर ब्रम को अच्छी तरह से जानते हो ब्रह्मिष्ठो सी तुम बड़ा अपर ब्रमता से तात्पर्य कभी पर ज्ञान तो उसका नहीं उसके लिए आया है पर ब्रह्म अन्वेषमाणा बोल चुके थे इसलिए हाँ भ्रमिष्टता अपर ब्रह्म में तुम्हारी निष्ठा बहुत जबरदस्त है इसे ज्ञापन हो रहा है तस्मात इसी वजह से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे इन प्रश्नों का जो है उत्तर देता हूँ जवाब देता हूं एवं पृष्ठ तस्मयी सहवाचा आचार्य इस प्रकार के प्रकार से पूछे गए उस शिष्य के प्रति वह आचार्य हा वो कहे थे प्राण एवता प्रश्न क्यों कहा सबसे कठिन तो प्राण का ही असलियत समझना प्राण कोई कोई आज तक समझ नहीं पाया है क्या है ये प्राण यानी प्राण के बारे में कोई अभी तक कुछ ठीक ठीक समझ ही नहीं पाया जबकि सब प्राण से चीर रहे हैं और सब कहते भी इसका प्राण चला गया है, मर गया है लेकिन किसी को नहीं समझ में आया प्राण किस तरह से जी रहा है कितनी विलक्षण होता है आपके शास्त्र अनुसार प्राण तो प्राण में कोष का मामला आप खाते हैं अन्न अन से हो जाएगा प्राण अन्न रह जाता अन्न में कोष में उससे बन जाते हैं प्राण और प्राण में कोष पुष्ट होगा प्राण से ही अन्न बना अन्न से फिर प्राण बन जाता है प्राण से शरीर जिंदा है तो व्यवहार करोगे व्यवहार करके प्राण से ही तो खाया इस प्राण के स्वरूप का को कोई निर्धारण नहीं कर सकता आप यह न सोचे जिंदा रहने वाले उसमें प्राण होता है नहीं पत्थर में भी प्राण है जो घूमते फिरते नहीं है बोलते चलते नहीं उनमें भी प्राण है प्राण कहा नहीं है प्राण का स्वरूप अलग अलग हो जाता है, है या नहीं? लकड़ी का भी आयो, मकान के आयो, पुल के की आयु पुल जो बनते हैं ब्रिज, इनके भी इसका प्राण इतनी, इतनी कमजोर है कैसे निर्णय लेते हैं आप मैंने हर चीज में आप भी प्राण मानते वैज्ञानिक भी मा, प्राण मान रहा है आज कल तो ऐसे ऐसे मीटर उनको बना लिया कोई पत्थर दो वो कितने साल पुराना वो बता देगा वैज्ञानिक माने इतने साल सो जिंदा है मनुष्य नहीं जिंदा था तो मरते जा रहा बेचारे पचास आठ साल में मरे जा रहे अभी सौ सवा सौ साल जिया मर गया अल्लाह को साल पुराना पत्थर को ये मशीनों को लगा कर गया ऐसे मशीन बना बता इतने लाख साल पुराना पत्थर है बताते कि नहीं बताते बारे में उसमें भी अनेक मशीन है तो यूटिलिटी स्ट्रेंथ क्या है मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है सब बताते हैं इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो जो तो सब मशीन भी दिखेंगे आपको ज्ञान भी हो जाएगा हर चीज़ के बारे में देखा जाता है हर चीज आप देख सकते हैं ईंटों की क्वालिटी भट्टी में बनती है ईंट को भी देखा जाए कितने ताकत वाला है कितना स्ट्रेंथ है इसका हर चीज के मैंने प्राण का स्वरूप कोई निर्णय नहीं, नहीं कर सकते प्राण का तो क्या स्वरूप है अविश्वास लेते श्वास भी प्राण है कई जीव जंतु तो खाना खाते ही नहीं केवल हवा पे जी रहे हैं हवा से अब तो सुबह शाम दोनों टाइम खाना पीना जरूरी है मनुष्य को और पेड़ को कौन रोज पानी दे रहा है कितने लाखों पेड़ है पहाड़ों में जब वर्षा होगी तब तो उनकी प्यास बुझती है ना तो पानी नहीं मिलती उन्हें छमिन के अंदर स्रोतों से कितना मिलेगा पानी के बिना भी जी रहे हैं इसलिए कहते हैं कि प्राण का स्वरूप ही दुर्विज्ञ है और प्राण के कारण का स्वरूप से हो जाएगा तुम तो वो आसानी से इसलिए इसी प्रश्न जब प्राण ही दुर्विज्ञ है उसे कारण कैसे हो सकता है से प्राण ही दुर्विज्ञ विषम प्रश्नार क्योंकि यह प्राण का कारण के बारे में जो प्रश्न है वह निश्चित रूप में विषम प्रश्न के योग्य है स्वयं प्राण विषम प्रश्न के योग्य है तो तो जन्म भी तुम प्रत्यसी अतो अभी प्रश्नां सी जब प्राण ही खुद दुर्विज्ञान के नाते विषम प्रश्न योग्य है तो उसके भी जन्म आदि संबंधी जो तुम्हारा यह प्रश्न है उसके बारे में तो कहना ही क्या है निश्चित रूप वह अत्यंत दुर्विज्ञ होगा अत में कहता तुम्हारे प्रश्न अति प्रश्न ब्रह्मोसी अतिशयेन द निश्चित रूपेणमतिशयन ब्रह्म अतिशयद स्वयकवत्वसब्रह्म विन्मर्लुक् आशयन आह अविमुक्त लुक हों ब्रह्मवाण् ना ना ना ज्यान को लेना अतिशयन ब्रह्मवान मैंने अपर ब्रह्म ज्ञानवान लिया स्विषेक होने से ब्रह्म वाला, वाला कह दिया उसको ब्रह्म वाला थोड़ी कोई हो सकता है ब्रह्म ज्ञान वाला हो गया ना तो ब्रह्म वाला कैसे हो गया वो तब कह देंश संबंध से एक विषय संबंध बना लिया स्व हो गया अपर ब्रह्म विषय तो ज्ञान वस्तु संबंध के द्वारा वह ब्रह्म वाला मान करके कर दिया और को लुक कर दिया तो शब्द बन गया लुक ए, सूत्र है लुक सूत्र से लुक हो गया, तो अतिशयत्म ब्रह्म ब्रह्मविस्कार अतिशेन ब्रह्मविदी ब्रह्मिष्ठ ये शब्द बन गया उसी को भाष्य का अतिशेन ब्रह्मवेद अतः तुष्टो अहम इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नो तो हूं इसी वजह से मैं तुभ्या भ्रवी में श्रु इसे तुमने जो पूछा है वह मैं तुम्हारे लिए जवाब दे रहा हूं सुनो कान खोल करके बढ़िया आत्मनिष प्राणो जाय यथेषा पुरुषे छाए तस्मिन तनोकृत आयातस्मिन शरीर है पहले दोनों ही प्रश्न का जवाब इकट्ठे दे दिया आत्म ने सब प्राणोज आत्मा से ही प्राण उत्पन्न होता है आप कहेंगे कैसे हो सकता है अरे प्राण तो वायु का कार्य है, वायु आकाश का कार्य है, आकाश आत्मा से हुआ ये तो माना जाता है ना कसम तस्वीर आत्मा आकाश ने आकाश और आकाशक वायु वायु और अग्नि है तो वायु का कार्य प्राण होने से बीच में आपने आकाश और वायु दोनों को छोड़ दिया सीधे आत्मा कह दिया कहते हा क्योंकि वायुर्भाव संवर्ग प्राणोवा परिषद में तो उसको सीधे ही आत्मा का आत्मा से उत्पन्न कहने में कोई आपत्ति नहीं है टीका में आत्मना ऐसा प्राणोजायत है और कैसा उत्पत्ति है यह मिट्टी से घड़े के समान कहते वो भी नहीं लज्जू में सर्प के समान वो भी नहीं किंतु पुरुष की अपनी अपेक्षाएं आपके समाप्त यथा ऐसा छाया पुरुष है जिस प्रकार से जो छाया होती है आपसे पैदा होती ना कहा रहती है वो ना आप में रहती है ना आपसे अलग है वो बड़ा विलक्षण है आप में नहीं रहती ना आपसे अलग दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है आप जैसे खड़े हो जाए पीठ लगा के सूर्य पे खड़े हो जाएंगे तो आपके सामने दिखेगा और क्या होगा छाया छोटी सगड़े सगड़ इतनी लंबी आप तीन फुट वाले भी दस फुट वाले लंबी दिखेंगे आप उससे छाया पैदा हो रही है बड़ी छोटी भी हो जाती है आपसे अलग भी नहीं है आप में है भी नहीं वो अलग जैसा प्रतीत होता है आपके आकार के सदृश आकार वाला हो जाता है जिस प्रकार से यह छाया और पुरुष संबंध है वैसे प्राण और आत्मा के बीच में समझना कार्य कारण भाव। आत्मना प्राणा ऐसा पुरुष हो छाया पुरुष छाया एतदार, वैसे ही इस आत्मा में प्राण भी व्या ठीक दोपहर तो 12 बजे छाया कहां गई दोपहर के 12 बजे छाया कहा चली जाती है और सूर्यास्त हो जाए तो कहां जाएगी छाया जिस प्रकाश के सामने खड़े होने पर छाया हुई थी वो प्रकाश हट जाने पर छाया कहां गई आप में व्याप्त हो जाती उसी प्रकार से प्राण वास्तव में सदा ही आत्मा में ही व्याप्त है इसे कहते तो ये तस्वीर आत्मनीय ये, ये, ये जो प्राण है वह आत्मतम भवती जैसे पुरुष की छाया पुरुष में पुरुष से उत्पन्न होता है पुरुष में अंत में व्याप्त रहता है उसी प्रकार से यह में छाया है लंबा चौड़ा जितना पुरुष है उतना लंबा चौड़ा छाया है।, है या नहीं उसी प्रकार जितना लंबा चौड़ा आत्मा उतना लंबा चौड़ा प्राण भी है इसलिए आत्मा व्याप्त कह दिया प्राण मनोकृत आया तस्वीन शरीर है और इस शरीर में कैसे प्रवेश कर जाता है मैंने पूछा था उसका जवाब यह है मनोजन संकल्प आदि से वह इस शरीर में आ जाता है मनोकृत संकल्प मन जो संकल्प करता है शरीर में आ जाता है मन संकल्प करते यहां से जाने का यहां से चला जाता है आपके कर्मानुसार ना मन का संकल्प मन में एक संकल्प उत्पन्न हो जाता है पैदा होने का भी मरने का भी मरने का संकल्प भी आपका ही संकल्प है संकल जन्म का संकल्प भी आपका संकल्प है इन्हें दोनों संकल्प विवेक पूर्वक नहीं हो पाता है एक अलग ही अवस्था में होता है अर्धमूर्ष अवस्था में जैसा हो जाता है इस तरह आपको मालूम नहीं होता है कि मेरे संकल्प से मैंने पैदा हुआ हूँ मेरे संकल्प से मैं मर रहा हूँ ये आपको मालूम नहीं होता जीते हुए मैं अपने संकल्प से जी रहा हूँ खा रहा हूं पी रहा हूं अपने मर्जी से खाता हो, हर से पीता हो, अपने मेरे से उठ रहा हूं बैठ रहा हो, घूम रहा फिर रो सो रहा हो, ऐसे लगता है अपने संकल्प से आप हर क्रियाकलाप करता हुआ जी रहे हैं लेकिन वास्तव में केवल आप जी नहीं रहे हैं अपने संकल्प से आपका जन्म भी आपके संकल्प से हुआ आपका मरण भी आपके संकल्प से होता है लेकिन वो विचित्र तो संकल्प ऐसे है जो अर्धमूर्ख अवस्था में लगभग आप कर लेते हैं अनजान में जैसे हो जाता है, है कि गर्भ में प्रवेश करते वक्त आप संकल्प करके प्रवेश करें मैं इस गर्भ में चलूँ आपके कर्मों की वजह से आपके संकल्प हो गया आपको वह शरीर प्रिय लगता है इसे कहते ना मरते वक्त चलू का न्याय चलू का बताया गया मरते वक्त भी अगला शरीर दिखाई दिया और वो शरीर जिस गर्भ में पैदा होना होगा आपको उस घर में अपने आप संकल्प प्रवेश करें अपने संकल्प किया आपका अच्छा लगा और आपने उसका मैं करके मेरा करके ग्रहण कर लिया मैं मेरा घर जैसे तादाद में हो गया शरीर तो छूट गई आपने ग्रहण कर लिया आपने नहीं करो। आपके ने आपको दिखा दिया और आपने पसंद कर नहीं नहीं। जिस दुकान में आप जाते हो आपको दुकान आपका संकल्प था आपने कहा साड़ी दिखाओ अपने मर्जी से थोड़ी दिखाया वो नहीं तो पैंट शर्ट रुपीस क्यों नहीं दिखा रहा आप जो मांगोगे वही तो दिखाएगा और उसमें से जो आप चाहेंगे वही आप नहीं, चूने जबरस्ती आपके मत्थे तो नहीं डालेगा ये ले जाओ जबरदस्ती तो उसी दृष्टि यहां पर भी है आप अपने कर्म संकल्प कर लेते हो और आपके कर्म के संकल्प अनुसार है नहीं वो अनेक प्रकार के शेर को वो दिखाता है जिसमें से एक आपका अत्यंत प्रिय लग जाएगा उसके साथ ताकत हो जाते हो मरते भी हो गया भाई ये शहर खड़े हो गया अब हमें शेर छोड़ के जाना है हो गया आप न जानते संकल्प कर लेते कई लोग तो कहते कब भगवान हमको ले जाएगा यहां से रोज सोचते रहते कब यहां से जाए झंझट से मुक्ति पा कई विद्यार्थियों को लगता है कब आश्रम छोड़ के जागे संकल्प हो जाता है वहां तो भी संकल्प है कि कब हम इसको छोड़ के जाए तो प्राण के संकल्प से हो रहा है प्राण के संकल्प मन के माध्यम से किया गया मनोकृत प्राण आया अच्छा अच्छा प्राणकोपुर मंत्र है इन मंत्रों के आधार पर यहां संवाद करता हुआ यह भाष्य मंत्र में आया और उसका अनुसार भास्कर व्याख्यान कर रहे हैं आत्मा से पर ब्रह्म ही सीधा लिया जाएगा आत्म पुरुषात् अक्षरात् अक्षरात् सत्यात् ये सब दिव्यो है ना परस्मा दिव्योमूर्त पुरुष पुरुषा अक्षरा पर सबरस्मदरा सत्याण तो मुंड को प्रसिद्ध के सब टुकड़े हैं उसके आधार पर उन्होंने भाष्य ने व्याख्या कर दिया आपका लेना पर परमात्मा परम पुरुष और पर लेना उसी से जो उत्ता प्राण जो का प्राण है वह जायुआति दृष्टान किस प्रकार पैदा होता है इस आत्मा से प्राण इस पर जो है दृष्टान समझाया जा रहा है क्या दृष्टांत है यथा लोके ऐसा पुरुष शिवराण्यादि लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्त की जायते जिस प्रकार से इस इस्लोक में हम देख रहे हैं ये जो पुरुष कैसा है हाथ पैर खोपड़ा आदि वाला स्वरूप वाला शिरा लक्षणे निमित्ते निमित्तमित छाया एक नैमित्त की छाया उत्पन्न हुआ करता निमित्त शरीर है छाया है निमित्त की शरीर कर दिया निमित्त की छाया पैदा हुआ पुरुष से स्थित है पुरुष में लीन होता है छाया उसी प्रकार से पुरुष में उत्पन्न हो रही है छाया और पुरुष से स्थित है छाया और पुरुष में लीन हो जाती है छाया उसी प्रकार से आत्मा से उत्पन्न होती होता है प्राण आत्मा से स्थित है आत्मा में लीन हो जाता है प्राण तेविन्यूटी है, है। सचिव है क्या सुबह दिखाई देखाई देने वाली छाया सही है कोई भी छाया सही है नहीं है सब झूठी है जितना वो दिख रहे उतना होते ही नहीं आप है ना आप आठ फुट लंबे हो एक फुट दिखता है दोपहर बजे हो है नहीं दोपहर में आप देखोगे कितना लंबा छाया दिखेगा आपका क्या बजे दिखेगी आधा फुट एक फुट आज उतना अपने आपको मान लिया ग्यारह बजे एक फुट का कैसे हो गया नहीं मानता जानता है छाया ऐसी दिख रही है प्रकाश की वजह से इसलिए कहते हैं वो अमृत रूपम छायास्थानीय अमृत रूपम तत्व प्राणाख्यम सत्ये पुरुषे आत्म आत इत्यता छाया इव देह छाया शरीर में संबद्ध है समर्पित है संलग्न है संलय होता है उसी प्रकार से यह भी प्राण आत्मा में संबद्ध है संलग्न है और उसी से अंत में संलय को प्राप्त हो जाता है और वह जिसमें सब कुछ हो रहा है वो तत्व वो कैसा है सत्ये पुरुषे ब्रह्मणि ब्रह्मणी एक सप्तमें सब, सब एतस्मिन् ब्रह्मणि सत्ये पुरुषे एक प्राणाख्यम छायास्थान अंतृत्व तत्व आतर्पित छाया व देहे यहां विश्राम होना चाहिए छाया व देहे पहला प्रश्न जो था तीसरे प्रश्नातरवृद्धि छठ प्रश्नों में से पहले प्रश्न का जवाब हो गया अब आज कैसे घुस गया इस शरीर में चलो आत्मा से प्राण जब पैदा हुआ आत्मा में व्याप्त है आत्मा में समर्पित है आत्मा में स्थित है आत्मा लय होने वाला आत्मा से उत्पन्न है शरीर में कैसे गया मनोकृदेना मनल इच्छा निष्पन्न कर्म वक्षति ही पुण्यम इत्यादि कहेंगे में। देना मन का संकल्प इच्छा आदि से निष्पन्न जो कर्म है वो कर्म ही निमित्त है ये आप मुख्य रूप में क्या है आपका अपना कर्म है अपने कर्मों से आपके वो संकल्प हो जाते अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे संकल्प होंगे बुरे कर्म होंगे तो बुरे संकल्प होगा वैसी वासनाएं आपकी जग जागती है और आपके अंदर उसके अनुरूप संकल्प हो जाते हैं। जिसके बारे में आगे मंत्र भाग में कहा जाता है पुण्यो वही पुण्य पुण्य पुण्य इत्यादि तदेव शक्त सर्मणातरा और दूसरी श्रुति भी कहती है कर्म फल में आसक्त पुरुष अपने कर्म के सहित रूप फल को प्राप्त करता है कर्मणा सह सक्ता कर्म के साथ आसक्त होकर के तात्पर्य कर्म फल में आसक्त होकर के यह पुरुष तदेव भवती मैंने अपने कर्म फल के ही वह संकल्प आदि करके प्राप्त करता है आया थी मैंने आग छती अस्वीन ये दोनों अन्य उपरिषद के मंदिर पुण्य पुण्यम इत्यादि और तदेव फिर वापस लौटते हैं मनोकृत शरीरे आयाति है ना आयाति करते है आगछती अस्मिन शरीर है इस शरीर में इस प्रकार से मनकृत संकल्प इच्छादी के द्वारा किए गए कर्म के फलानुरूप पुनः संकल्प होकर के वो शरीर में प्रवेश कर जाता है आप कहते हैं अच्छा लेकिन अब उसके बाद तीसरा प्रश्न प्रातिष्ठते? अपने आप विभाजन करके किस प्रकार इस शरीर में रह अस्तित्व हो गया? वो तो बताइए उसको भी पहले दृष्टांत समझाएंगे यदा सम्राट कृतान विनियुंप्य तिष्ट स्वेती एवमे ऐसा प्राण इतरा पृथक पृथ्जत् जैसे कोई राजा है वो तो क्या करता है वह अपने इष्ट मित्रों में से चुन लेता है योग्य पुरुषों को प्रजाने से और कहते हैं आप इतने ग्रामों का मालिक होकर बैठिए और संभालिए आप इतने ग्रामों का मालिक होकर संभालिए जैसे आजकल के जमाने में क्या प्रक्रिया है परीक्षा होती है आई क्या बोलते हैं आई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, पीसीएस सी परीक्षाएं होती है विशेष सरकार कैसे जानेगी प्रजा में से योग्य व्यक्ति कौन है इसलिए उसने परीक्षा बना दिया और परीक्षा जो पास हो जाता है माना जाता है इसके खोपड़ी शासन करने संभालने योग्य है मान जाता है और अपने भ्रष्ट शासन वाले लोग अपने भ्रष्टाचार अनुसार शिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं वहाँ यही सिखाया जाता है हम नेता कैसे भ्रष्ट हैं तो उसको तुमको अनुसार आज के भ्रष्टाचार की जो ढांचा है तो तुमको भ्रष्टाचार कैसे करना है वही ट्रेनिंग होती है किसमें कैसे अपने आप को बचाना है? किस चाल कैसे चलना है? सारा डर सिखाया जाता है देहरादून तो में सेंटर आई ट्रेनिंग सेंटर पहले परीक्षा पास हो कहीं भी रहो भारत में पास होने पर ट्रेनिंग यहाँ होता है सी पी सी का भी होता है तो वगैरह पोस्ट के लिए तो लोग ये डीएम बनाना है ना तो कैसे बनाएंगे किसी भी आदमी को लोग बिठाओ डीएम बनाओ कलेक्टर बनाओ तो तो बर्बाद कर देगा और लड़ाई पैदा करके तमाशा तो देखेगा ना लोग तो ऐसे भी होते हैं यहाँ तो लड़ाई हो रही है उसको शांत करने वाला आदमी चाहिए शासन से इसीलिए परीक्षा के से योग्यता को देखा गया फिर उसको कहा कि तुम अमुख अमुख जिले का तुम कलेक्टर हो जाओ डीएम हो जाओ तुम जिले के हो जाओ और उस जिले पर कर रहा है संभाल रहा है सारा चीज बाकी गतिविधियों को ध्यान रखा पहले जमन राजा लोगों को ज्यादा बड़ा देश तो होता नहीं था छोटे छोटे देश चोड़ी होते थे और उन्हें गुरुकुल होता था वहां से खबर तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने वाला में से कौन है जो दक्ष योग्य है और सच्चा भी है देशभक्त भी है सब खबर लेकर उसको राजा बुला देता था और उसको पद दे करके उसको बिठा देते राजा तथा सम्राटे व्राट खुद ही क्या करता था अधिकृतान योग्य पुरुषाने पुरुषा योग्य पुरुषों को एतान ग्रामान एता इतने ग्रामों पर आप जो अधिष्ठाता बन करके शासक बन करके आप अधिकारी बन करके संभालिएगा ऐसे नियुक्त करता था ठीक उसी प्रकार से प्राण उसी प्रकार मुख्य प्राण ने क्या किया इन इंद्रियों को इनके स्थानों के अनुसार पृथक पृथक नियुक्त कर दिया इतरान प्राणान पृथक पृथक इंद्रियों को उनके अपने प्रस्थानों के अनुरूप ये नहीं आंख को बोला तो कान में बैठ जा, और कान को में तो कैसे हो जाएगा सर काम खराब हो जाता है न आंख तो ऐसे सब चीज ऐसे ही है थोड़ा सा गलत जगह पहुंच जाएंगे तो फिर कार्य नहीं कर पाएगा बिल्कुल जो उसका जहां योग्यता है उसके हिसाब से उनको उसी उसी जगह पर उनको बिठा दे सबको इंद्रियों को भी और पंच जो अपना वृत्तियां हैं प्राण सम्वे नदी उनको भी स्थापित कर दिया पहले आया था न प्राण का चक्षु के साथ संबंध इत्यादि थि बता चुके थे तो इथरा पृथक पृथक एवं सन्निधत यथा मन ए न प्रकार लोक है जिस प्रकार से दुनिया में देखने को मिलता है क्या राजा सम्राट एव जो सम्राट है राजा है, राजा है ग्राम आयुषु अधिकृतान ग्राम आदियों में अपने अधिकृत पुरुष योग्य पुरुष लोग हैं उन लोगों को नियुक्त कर देता है खत्म किस प्रकार से नियुक्त करता है एतान ग्रामान, एतान ग्राम अतिष्ठ सोई इतने ग्रामों पर आप अपने अधिष्ठाता बनकर के डीएम हाँ, कलेक्टर साहब बनकर के बैठो और वहां के सारा गतिविधियों पर ध्यान दो आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कौन शासन का पालन कर रहा है कौन अनुशा, अनुशासन भंग कर रहा है है कि नहीं सारा नियंत्रण करना उनका काम है कानून को समय समय पर उचित रूप में लागू करना निषेधाज्ञा कहाँ लागू करनी है एक सौ लागू कर देते ना कभी कभी तो जब हल्ला गुला हो जाए ज्यादा तो वो भी कितने घंटा उसमें ढील देना क्या करना सब खबर लेकर के हिसाब से चलाता है शासन करता है एवम एवं ऐसा दृष्टान इसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टान्त देखा ऐसा मुख्य प्राण यह जो मुख्य प्राण है क्या करता है आत्म आत्मभेदान मुख्य प्राण से प्रति भेदान प्राण अपानादीन पायु सुनियुक्त पा प्राण अपान को पायु आदि स्थानों में विनियोग कर देता है इतरान प्राणान चक्षुरादीन आत्मभेदान भाषा करिएगा केवल चक्षुरादि को आत्मभेद आत्मभेद समान व्यान ये पांच और पांच और उनके भी भी उपप्राण ना देवदत्त नाग वगैरह वो सब उसको करते। खुद के भेदों को यथास्थान अलग अलग करके जिसका जो योग्य स्थान था तत्त स्थान्रम्य स्वयोग्यता अनुसारम्य स्थान उनका विनियोग कर दिया नेत्रादि में चक्षुरादियों को हृदय में प्राणादियों को स्थापना कर दिया विभाग क्या है थोड़ा विभाग को स्पष्ट कर दीजिए कहा किसको बिठाया संकेत तो कर दो विभाग त्र विभाग वह विभाग इस प्रकार से उसने करके स्थापना किया है पायुपस्थ्या पान चक्षुश्रोत्रे मुखनाशिगाभ्याम प्राण स्वयं राय मध्य तो सामना एस हे तद्भुतम मन्नम समय तस्ना सप्तार्चिशो भव दी देता भवंदी। पायो रूपस्थ में अपान रूपेण अपने आप को स्थापित कर दिया यह प्राण गुदा और मूत्रेन्द्रिय में अपान को मल मूत्र का कर त्याग करने के लिए नियुक्त कर दिया है अपने आप को अपान रूपेण नियुक्त कर लिया चक्ष स्रोत मुखनाशिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रतिष्ठते मुख और नाशिका से निकलता हुआ तथा तो चक्षु श्रोत्र में स्वयं सम्राट रूपा जो प्राण है वही स्थापित हो गया एक क्षुद्र वित्तीय प्राण संज्ञा उसका भी प्राण ही रहेगा मुख्य प्राण और एक प्राण कर दिया जाता है इसीलिए प्राण संज्ञा की वृत्ति से अमुख्य प्राण प्रतिष्ठित हो गया मध्य तो समान और बीच में समान वायु बैठ गया और मध्य में वह प्राण अपने आप को समान वृत्ति के रूप में धारण करता हुआ बैठा हुआ है प्रतिष्ठित हो रुका है तो तो यह समान वायु ही खाए पिए हुए सगल अन्न जल को शरीर में सर्वत्र समभाव से समाव से नहीं समाव से वो क्या करता है ले जाता है पहुंचा देता है इसमें भाव से नहीं पहुंचाता कहीं कम बेसि हो जाती है, क्या होता है वो एरिया गड़बड़ हो जाएगा है ना कम पहुंच गया ना माल पानी वहां पे ठीक से पहुंचा नहीं हम आपके जब भोजन खाते हो उसमें जो विटामिन ई e है विटामिन ए है वो ठीक से खोपड़ी के क्षेत्र पहुंचता नहीं है तब बाल सफेद होना शुरू हो जाते है विटामिन ई e विटामिन ए कम हो जाए तो बाढ़ सबित हो जाएंगे अलग अलग चीजें जो तत्व बन रहे हैं वो तो सब जगह जाना चाहिए ढंग से नहीं जाएगा तो वो अंग क्या हो जाएगा काम करना बंद करेगा या तो उसमें कमी आ जाए गड़बड़ हो जाएगा कि जो रस उसे मिलना है उस क्षेत्र को वह उस क्षेत्र में उस तत्व को वह रस नहीं मिला तो वह अपने आप विकल हो जाएगा यह समान वायु का काम है पहुंचाना और पहुंचन मदद करता है कौन व्यान भाई। और नारियों को ठीक ठीक खोलते जाएगा तो मालपाड़ी ठीक ठीक पहुंच जाएगा और व्यान बिगड़ जाएगा नारी को संकुचित कर देगा तो माल पहुंचेगा कहीं से है नहीं संकीर्ण सड़क से माल गाड़ियां नहीं जा पाती ना विशाल सड़क चाहिए आने जाने धड़ाधड़ भागे दौड़े स्वर्णिम चित्रभुज बना दिया गया है बनियों को लाभ पहुंचा दिया गया वैसे ही यहाँ पर भी समान वाई बनिया है ये मालपाड़ी सब जगह पहुंचाता है वैसे जाति का जैसा है ये आदमी समान वायु सब जगह जड़ माल पहुँचाता है इनके हाईवे खोल रखता है व्यान वायु ने पहुंच रहा है सब जगह जब तक पहुँचते है ठीक रहते धीरे धीरे व्यन वायु की ढिला पड़ जाता है नाड़ियों में मल बह जमने लगता है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती नाड़ी नाड़ियों में मल में जम गया खून जाएगा कहाँ से फिर खून को पतला करना चाहिए उसको मल को निकालने की कोशिश कोलेस्ट्रॉल घटाने की तैयारी तैयारी की जाती है खाते हैं लोग ताकि खून ठीक से फलो खून के मत रस ढंग से पहुंच जाए डॉक्टर भी कहेंगे आप घी बंद तलावा बंद सब बंद कर दो भाई तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है डॉक्टर लोग कहते हैं गोली खाओ और दौड़ो तब तुम्हारी घटेगी कोलेस्ट्रॉल। हर चीज की इस तरह से देखने को मिलता है शास्त्र जो कहते हैं बिल्कुल सब प्रैक्टिकल है इन चीजों में तो क्योंकि यह है सृष्टि दृष्टिवाल में ये होता है जो विद्यमान सृष्टि का अनुवाद किया जा रहा है अपवाद करने के लिए अध्यारोप है ना? विद्यमान परिदृश्यमान जो सृष्टि है उसकी अनुवाद की जा रही है ये अध्यारोप का अनुवाद है अपवाद के लिए हमेशा सृष्टि दृष्टिवाल नियम है इस सृष्टि दृष्टिवाद वास्तव वेदांत का सिद्धांत ही नहीं है सृष्टि का केवल अनुवाद मात्र किया जा रहा है अपवाद करने के लिए सृष्टि मानते वेदांत मुख्य सिद्धांत सृष्टि उत्पन्न नहीं नहीं ही नहीं है लेकिन आप है कुत्त प्राण प्रश्न उठा अध्यारोप करके बताया ठीक है मान लिया वो आत्मा से प्राण आ गया प्राण इसी तरह से रहता है मन कृत्य से प्रवेश कर गया अपना पांचवे भक्त बैठ गया जा रहा है सब इसीलिए इसी, इसी कारण से जटराग्नि से शिरोवर्ती सात ज्वालाए उत्पन्न होती है समझो जटराग्नि से निकलता हुआ जो ज्वालाएं ऊपर के भी कहां निकल रही है इन सात छेदों से बाहर आती है सात छेद दो कान के हैं है ना दो आंख के चार दो नाक के छह एक मुंह का सात इन सात छिद्रों से यहाँ की ज्वालायें बाहर आ रही हैं सप्तार किशोभ बंदी भाषण पाय है तस्मिन् नि अपान मात्र मूत्र जो भी अपना ही आत्म भेदम अपना ही स्वरूप भेद है वो प्राण के स्वरूप का स्वयं का एक भेद विशेष है अपान नामक वायु उस रूप से वह मूत्र पुरुषादि ग हुआ वहा, वहा, हुआ वह बैठा है है प्रतिष्ठित तथा प्राण इस तरह से चक्षनाशिका दो चार दो सात छिद्र दो कान के दो नाक के दो मुख एक छिद्र इन सात छिद्रों के द्वारा क्या कर रहा है निर्गछन प्राण बार आता जाता हुआ स्वयं क्या कर रहा है सम्राट स्थान यहा प्रचित समझो मध्य तो प्राणा पान यो किस वर्ष ऊपर में हो गया प्राण नीचे बता दिया अपान इसलिएान ऊपर प्राण बीच में क्या है कहते हैं समानम ना सम, स्थान नाभ्यामे स्थान नाभ्यामे ना कहा है वो नाभि में नाभ्याम में सप्तमी ना और भ्याम करने देना भ्याम कर दे गड़बड़ हो जाएगा नाभ हो नाभ भी बनता है और दीर्घ में नाभ्याम स्थलिंग में नाभ्यामने नाभि प्रदेश में समानो अशितम पीतंच समम नहीं दी समान खाए पिए को समान रूप बिल्कुल ठीक ठाक भेदभाव न करते हुए जैसे माता जो है सब बच्चों को प्यार से बराबर ढंग से खिलाती पिलाती जिसकी जैसा शरीर है बीमारी है इत्यादि इत्यादि है, को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो चीज जहां माल पहुंचना वहां पहुंचा देगा क्योंकि देखो सिर दर्द का गोली खाते हो गोली कहा जाता है पेट में और उसका असर कर दिया सिर में भी पूरे शरीर में असर करेगा वो दवाई पहुंचता है जहां दर्द है वहीं पे। दिल कमाल है ना ये सिस्टम क्या भगवान ने बना रखा है आप पैर में चोट लगी है उसको दवा डाला उसको सुखाने की गोली आप खाते हो और पूरे शरीर को कहां सुखाता है उसी जगह को सुखाता है ना जहाँ खावे कहीं और सुखाने लग जाए तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा आदमी का गोरी तेज से खाएगा किसी और चीज सुखाता नहीं है वो उसी जगह में पहुंचेगा दवाई डाला पेट में लेकिन क्या कमाल है सब दवाएं यहीं डाली जाती है कोई भी बीमारी हो यहीं डाला जाता है उसी में डालते वहां से जो स्थान जहां पहुंचनी है उसी स्थान में पहुंचेगा ये समान वायु का विशेषता है वो समझता है कि कहा पहुंचानी है इस चीज को आंख के लिए गोली खाते हैं है इन लोग क्या अगर गोलियां आती है आंखी खा लेते वो भी देगा आंख में आएगा उसका असर कहीं और नहीं जाता विशेषता है इसके अपनी तो पी, जी समाना, ही ये जी समान ही पीतं छान वायु है ही मन अस्म ऐसे मैंने समान यदतम मने भुक्तम पीतंज जाहुति डाली गई क्या आपने डाला है खाया पिया ये आहुतिया आत्माग्न मैने शरीर अग्नि में शरीर आत्माग्न स्वयं का जो अग्नि है आपका उसमें प्रक्षेप सम आनंद आहन प्रक्षेप से होमत्व च उक्त रोज जो भोजन करते हो ये जो भोजन क्या है हविष है लोग पूछते महाराज हम किस किस दिन को हवन करें अरे रोज मेरे शाम को खाते पीते सब हवन ही तो है ये बुद्धि नहीं करते हो कई बार बोल चुका हूं ध्यान नहीं देते हैं ये जो खाते ही हविष है जो तुम्हारे पेट में अग्नि है वही आवनी अग्नि है और जो तुम डाल रहे हो यही प्रक्षेप है डालने के जो साधन हाथ है यही चू पात अरे सारी चीजें ब्रह्म होना ब्रह्म ने ब्रह्म कर्म समाधि होंगे शायद भोजन खाने से पहले वो नहीं भी बोलते क्या पता है कई आश्रम है, है लोगों को पता भी नहीं रहता इसलिए आश्रम में खड़ा रहता है बोलता इन मंत्रों को बोल देता है कहानी सुन तो लेगा खुद ना कहे तो इसलिए द्वारा और जो अर्चि शीर्षण शीर्षण ज्वाला अग्नि औदरिया प्राप्त परिपाका अन्न रसाद अन्न ना द्वारा देहम व्याप्त नास्थान हृदय प्राप्त अशित पीतेन धनात अशित और पीत जो है वही इंधन समझो उससे अग्नि औदरिया जो उदर में विद्यमान जो अग्नि को औदरिय अग्नि उदरे भवन औदरियम अग्नि से निकल और कहां पहुंच वो हृदय देश पहुंचता हृदय देशम प्राप्त वह पहले पहुंचे कहा हृदय में पहुंचता है वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है माल इधर उधर सब खेतियों का क्या होता है कहा पहुंचता है सरकारी गोदाम में वहां से बटती है ऐसे सरकारी गोदाम है ये हा? आप क्या अपना गोदाम है हृदय क्योंकि अगला श्लोक आएगा हृदय से निकलने वाली बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस नाड़ियों का वर्णन करेंगे कहते हैं भ्रष्टाकार पहले से सोच समझकर जोड़ दिया कि हृदय देश में पहुंचता है सात संख्या है शीर्षण्य जो खोपड़ी में सात अच्छेद नहीं लेना अन्यत्र का नहीं है शीर्षण्य सरसी यदि शीर्षण्य प्राण द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूप विषय प्रकाश इतनी प्राय यहाँ कोई ज्वाला तो निकलती भी नहीं दिख रही है तब कहते नहीं नहीं वो दर्शन श्रवण इत्यादि रूपा जो अपना अपने विषय का प्रकाशन जो कर रहा है ना यही समझे ज्वाला के समान ज्वाला ऐसा प्राण के द्वारा ही होगा प्राण द्वारा ही दर्शन है प्राण द्वारा ही श्रवण है प्राण द्वारा ही प्राण क्रिया श्वास का लेना छोड़ना होता है ना श्वास प्रश्वास जो चल रहा है इक्कीस पर चल रहा है ये प्राण की वजह से चलता है ये सब अत विषय प्रकाशन द्वारा मानव वेद ज्वाला के समान ज्वाला यह निकल रही है याग्नि का यह इसका अभिप्राय है